पुनः भगवती श्रुति कहती हैं अरे हे ओमम ओम देवी ऊर्जा होते धूदे सो दोघेन्द्र सरश्वत्य स्वीना भिखजावत सुक्रम नयो दिसतानायौ राहूते धत्त इंद्रयेम वसुवने वसुधे यस्य व्यंतु यज अर्थात शराश्वती देवी और अश्वनी कुमार ऊर्जा वाले हैं मनोकामना पूरक हैं रसीले हैं दोनों ने इंद्रदेव में शुक्र की स्थापना की बीज के प्रदेश में ज्योति स्थापित की अश्वनी कुमारों ने इंद्रदेव की आंखों में दृष्टि की स्थापना की इंद्रदेव धनधारी हैं हमारे लिए धन धारे धन के इच्छुक यजमान उसके लिए कल्याणकारी यज्ञ करने की कृपा करें अश्वनी कुमार देवों के देव हैं देवों के चिकित्सक हैं अश्विनी कुमार और सरस्वती देवी ने इंद्रदेव में वषटकार की स्थापना की हृदय में बुद्धि की स्थापना की अश्विनी कुमारों ने इंद्रदेव की आंखों में दृष्टि की स्थापना की इंद्रदेव धनधारी हैं हमारे लिए धन धारे धन के इच्छुक यजमान उसके लिए कल्याणकारी यज्ञ करने की कृपा करें सरस्वती आदि तीनों देवियों सहित अश्विनी कुमारों ने इंद्रदेव के मध्य भाग में नाभि केवल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 अश्विनी कुमारों ने इंद्रदेव की आंखों में दृष्टि की स्थापना की इंद्रदेव धनधारी हैं हमारे लिए धन धारे धन के इच्छुक यजमान उसके लिए कल्याणकारी यज्ञ करने की कृपा करें वनस्पति देव देवों के देव हैं सुनहरे पत्तों वाले फलों के स्वामी हैं वनस्पति देव अश्विनी कुमारों तथा सरस्वती देवी ने इंद्रदेव को अच्छे मीठे फल से पाया इंद्रदेव में ओज तथा बल धारण कराया असनी कुमारों ने इंद्रदेव की आंखों में दृष्टि की स्थापना की इंद्रदेव धनधारी हमारे लिए धन धारे धन के इच्छुक यजमान इसके लिए कल्याणकारी यज्ञ करने की कृपा करें सरस्वती देवी और असनी कुमारों ने यज्ञ सदन में इंद्रदेव के लिए उसका आसन बिछाया उन्होंने इंद्रदेव में मान्य तथा वैभव धारण कराया भली भांति लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अग्नि मित्र देव वरुण देव इंद्रदेव सविता देव वनस्पति देव तथा घी पीने वाले अन्य देवों ने अग्नि द्वारा ग्रहण की हुई हवि को ग्रहण किया देवगण यजमानों द्वारा किए गए यज्ञ से प्रसन्न हुए देवगणों ने यजमानों के लिए यश इंद्रिय शक्ति बल तथा पराक्रम धारण किया इस यजमान ने आज होता अग्निकावरण किया सरस्वती देवी के लिए मेसे प्रौडास पकाया अश्विनी कुमारों के लिए छाग से प्रौडास पकाया इंद्रदेव के लिए ऋषभ से प्रौडास पकाया <स्थाथा> सरस्वती देवी तथा अश्विनी कुमारों ने इंद्रदेव हेतु सुरा और सोम भेंट किया आज वनस्पति देव यज्ञ में पधारे उन्होंने छाग से अश्विनी कुमारों को प्रसन्न किया उन्होंने मेष से सरस्वती देवी को प्रसन्न किया उन्होंने ऋषभ से इंद्रदेव को प्रसन्न किया तीनों देव इससे आनंदित हुए इन औषधियों से प्रौढ़ास पकाया सरस्वती देवी तथा अश्विनी कुमारों ने इंद्रदेव हेतु सुरा और सोम भेंट किया आर्ष ऋषियों के मार्ग पर चलते हुए यजमान ने यज्ञ में सभी देवों का वर्णन किया यजमान ने ऐश्वर्य की कामना से यज्ञ किया इन देवगणों ने यजमान के लिए दिव्य दान दे हे होताओं आप सभी देवताओं का आवाहन कीजिए आप भद्र वाणी से सभी देवताओं का आवाहन कीजिए आप अच्छे वाणीमय सूत्रों से देवताओं का आवाहन कीजिए 22वां अध्याय पुनः भगवती स्ృతి कहती हैं हरे ओम बम तेज से सुक्राम अमृत मायुकपा आयुरमे पाहे देवस्यत्वा सवेत प्रसवस्वीनोर्वा हुवियाम पोष्ण हस्ताभ्याम अर्थात हे देव आप तेजमय हैं आप चमकीले हैं आप अमर हैं आप आयु की रक्षा करने वाले हैं आप हमारी आय की रक्षा कीजिए सविता देव और अश्वनी कुमार की बाहु तथा पूखा देव के हाथों आप पर कृपा दान कीजिए कवियों ने यज्ञ से ज्ञान पाया ज्ञान से सृष्टि को जाना आय को जाना वे हमारे पुत्रों के लिए ऋत को जानें प्रकृति के रहस्यों को जान पाएं हे अश्व आप दोनों लोगों के धारक हैं आप भुवन हैं आप नियंत्रक हैं आप धारक हैं आप वैश्वानर अग्नि में आहुति दीजिए आप आहुति पूर्वक अपने इंद्र धारित स्थान तक पहुंचने की कृपा कीजिए आप सर्वत्र गमन करने वाले हैं आप देवों तक स्वयं जाने वाले हैं आप प्रजापति तक पहुंचने वाले हैं अग्नि ब्रह्म ज्ञानी है हम आपसे देवताओं तक पहुंचने की प्रार्थना करते हैं देवता और प्रजापति हमें सब प्रकार के धन प्रदान करने की कृपा करें प्रजापति सबके प्रिय हैं हम प्रजापति की संतृष्टि हेतु आपका अभिषेक करते हैं इंद्र और अग्नि की संतुष्टि हेतु आपका अभिषेक करते हैं हम वायु की संतुष्टि हेतु आपका अभिषेक करते हैं हम विश्वदेव की संतुष्टि हेतु आपका अभिषेक करते हैं हम सभी देवताओं की संतुष्टि हेतु आपका अभिषेक करते हैं यज्ञ की जो चंचल ऊंची उठती हैं जो लपटे हैं उन्हें जो भी हानि पहुंच पहुंचाने वाले हैं उन्हें वरुण देव नष्ट करने की कृपा करें यज्ञ को नुकसान पहुंचाने वाले स्थान और ऐसे व्यक्तियों को दूर पहुंचाने की कृपा करें अग्नि के लिए स्वाहा सोम के लिए स्वाहा प्रसन्नता के लिए स्वाहा सविता के लिए स्वाहा वायु के लिए स्वाहा विष्णु के लिए स्वाहा इंद्र के लिए स्वाहा बृहस्पति के लिए स्वाहा मित्र के लिए स्वाहा वरुण देव के लिए स्वाहा हिंकार के लिए स्वाहा हिंकृत के लिए स्वाहा क्रंदन के लिए स्वाहा अवक्रंदन के लिए स्वाहा कार्य शुरू करने के लिए स्वाहा कार्य समाप्त करने के लिए स्वाहा गंध के लिए स्वाहा सोने के लिए स्वाहा स्थिति के लिए स्वाहा बैठने के लिए स्वाहा स्थिर के लिए स्वाहा गतिमान के लिए स्वाहा आसन ग्रहण करने के लिए स्वाहा सोने के लिए स्वाहा जागृत के लिए स्वाहा कूजने के लिए स्वाहा प्रबुद्ध के लिए स्वाहा जमाने के लिए स्वाहा चैतन्य होने के लिए स्वाहा उपस्थित के लिए स्वाहा आगमन के लिए स्वाहा गमन के लिए स्वाहा जाते हुए के लिए स्वाहा दौड़ते हुए के लिए स्वाहा उत्कर्षशील के लिए स्वाहा उत्कर्ष हेतु गतिमान के लिए स्वाहा बैठे हुए के लिए स्वाहा उठे हुए के लिए स्वाहा बेगवान के लिए स्वाहा बल के लिए स्वाहा बार-बार किए जाने के लिए स्वाहा बार-बार किए गए के लिए स्वाहा कांपने वाले के लिए स्वाहा कांपने के लिए स्वाहा सुनने की इच्छा वाले के लिए स्वाहा सुनने के लिए स्वाहा देखने के लिए स्वाहा देख चुके के लिए स्वाहा देखने पर रखने के लिए स्वाहा पलक झपकाने के लिए स्वाहा जो खाता है उसके लिए स्वाहा जो पीता है उसके लिए स्वाहा जो मानले सरजित करता है उसके लिए स्वाहा करने वाले के लिए स्वाहा कर चुके के लिए स्वाहा पुना भगवती स्ృతి कहती है कि हे रे हे ओम माम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गौ देवस्य धीमहि धियो यो नह प्रचोदया अर्थात सविता देव को नमस्कार देव है सविता देव वरणीय हैं सौभाग्यदाई हैं देवों को धारण करते हैं बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर उन्मुख करते हैं सविता देव हमारे बुद्धि को प्रेरित करने की कृपा करें सविता देव आप सोने के हाथों वाले हैं आप सर्वज्ञ हैं सविता देव चित्त में धारण करने योग्य हम अपनी रक्षा के लिए आपका आवाहन करते हैं हे सविता देव आप चैतन्य करते हैं आप सत्य रूपी धन वाले हैं हम सुमति हेतु आपका आवाहन करते हैं हे सविता देव आप सुमति की वड़ोत्री करते हैं आप हमको शुष्ट गति प्रदान करने की कृपा कीजिए हम बुद्धि पूर्वक सविता देव की उपासना करते हैं हम सतपति धनशील वैभववान सविता देव की उपासना करते हैं हम देवताओं को तृप्त करने के लिए सविता देव की उपासना करते हैं सविता देव वैभववान हैं सभी देवताओं के हितेषी हैं सौभाग्य बढ़ाने वाले बुद्धि को पाने के लिए हम उनकी उपासना करते हैं हे पुरोहित आप अग्नि को स्तोत्र से जागृत कीजिए संविधाओं से प्रज्वलित कीजिए अग्नि अमर है देवताओं के लिए हमारे हवि को धारण करते हैं हे Agni आप हवि वहन करते हैं आप अमर हैं आप स्वयं प्रज्वलित होते हैं आप देवताओं के दूत हैं आप हितैषी हैं आप हवि धारण करके उसे पहुंचाने की कृपा करें पुरा भगवती स्ృతి कहती है कि अग्नि दूत हैं हव्य वाहक हैं हम सब मुख की अग्नि की स्थापना करते हैं हम उनसे अनुरोध करते हैं कि वह यहां पधारें विराजें हवि को देवताओं तक पहुंचाइए